दिग दिग नाम है है है ना ये है आ, है ना ये क्या पर दिशा भागुरी के मत में स्थाप हो जाता है तो दिशा आकारण हो जाता है सब दे द्रव्य है, है ना इस बहु आहू ऐसा बहुत से विद्वान कहते हैं बहुत से विद्वान अतिरिक्त द्रव्य है मतलब कितने द्रव्य हैं न्याय मत में नो, कौन कौन से कुछ भी तो अतिरिक्त द्रव्य है ना नहीं दिख अतिरिक्त द्रव्य है नयायिक इसको अतिरिक्त द्रव्य मानते हैं नयायिक मानते वैशे मानते ठीक है अब ये लज्जाई बनती इनका कहना है कि इसको अतिरिक्त मानने की जरूरत नहीं है अभी हम बता रहे हैं फिर जो पूछना वो पूछ लेना न्याय बोधनी में क्या दिया है उदयाचल संता या प्राची। हम्म, क्या उदयाचल संता या दीक्षा प्राची न्याय बोधनी में है उदयाचल के समीपवर्ती जो दिशा है वह क्या है प्राची है पूर्व है अस्ताचल संता या दीक्षा प्रतीचि प्राची की विरोधी क्या है प्रतीचि उदयाचल सन्नीता या दीक्षा प्राची और अस्ताचल या प्रतीची। अस्ताचल के नजदीक जो दिशा है वह क्या है प्रतीची है मेरोता या दीक्षा उदीची सुमेर पर्वत के निकट जो दिशा है वह क्या है उत्तर है और सुमेरु से विवहित जो दिशा हो जाएगी वो वो दक्षिण हो जाएगी एक तरफ उत्तर एक तरफ दक्षिण कहते ना सुमेरु उत्तर में है ऐसा सूर्यास्त किसी का होता है ठीक से देखिए आप देखते नहीं को। तो अब देख ना पश्चिम में अस्त होता है पूर्व में उदय होता है ये बाघ आवाल वृद्ध पुरुष बहुत सब जानते तो अब देखेंगे तो नैया क्या कहते हैं प्राची आदि व्यवहार हेतु देखते है दिखते ना प्राची आदि व्यवहार का हेतु क्या है दिशा है सा और क्या विभिन्न नित्याच दिशा एक है नित्य है और विभु है दिशा कैसी है नित्य हाँ दिशा जो है नित्य है अब इतनी बड़ी बड़ी दिशाएं इनका नाश कौन करेगा हमेशा बनी रहती दिशा है दिशाएं और एक है दिशा दिशा एक समझते हैं जैसे कि ये वस्तु यहाँ रखी है ये मान लीजिए पश्चिम है तो आपसे किस दिशा में हो गया ये आप पूर्व गंगा जी से दक्षिण गंगा जी से दक्षिण इस दिशा इधर से है तो अब ये एक ही स्थान को चारों पे दिया ना हम्म? चारों पे दिया है ना हाँ विवक्षा भेद से क्यारो इसलिए क्या बोला गया दिशा एक है क्या कहा है में ना क्या दिशा कितनी है ये ही निकल गई है कोई भी अच्छा भेद थे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लोग कहते रहते हैं अब जैसे उदयाचल से सन्नीत जो दिशा है वो है प्राची इधर उदयाचल है अब उदयाचल इधर है अब आप में और हम में कौन हो गया उदयाचल से तो हम पूरब कहे जाएंगे अब आप सन्नीत हुए तो आप दिया चल अपे अच्छा की अपेक्षा से सन्नीत हो गए तो वापस अपेक्षा क्षित है ना और आपकी अपेक्षा अच्छा फिर वो उस जब उस मतलब जो अलमारी है दीवार है उसकी अपेक्षा अच्छा आप किधर हो गए पूरब हो गए तो ये चलता है ना तो ये एक है और दिशा नित्य है और कैसी है विभू है विभू भी कहते नहीं भाई अब ये तो यहाँ पर देखेंगे जो ऐसा कहते हैं ना कि उदयाचल समीका या जी तो यहाँ बताते हैं कि उदयाचल के निकट जो दिशा है वो क्या है पूर्व है विशेषता तो उदयाचल के निकट जो आकाश है उसी को पूर्व दिशा कहा जाता है आकाश सब्जे है कि नहीं है आकाश है नहीं तो उदयाचल के निकट जो आकाश है वो क्या है पूर्व दिशा है और अस्ताचल के निकट जो आकाश है वह क्या है पश्चिम दिशा है और सुमेरू के समीपवर्ती जो आकाश है वह उत्तर है और सुमेरू से विवहित जो आकाश है वो क्या है दक्षिण है तो कहते हैं इस प्रकार से दिशा का अंतर अंतर्भाव किसमें हो जाएगा आकाश में तो अतिरिक्त दिशा द्रव्य को मानने की आवश्यकता नहीं ऐसा इनका कहना है और जब आकाश में अंतर भाव हो जाएगा तब क्या होगा जानते हैं आकाश में अंतर भाव होने से भी नहीं रहेगा सृष्टि नहीं रहेगी तो दिशा कहा आ गई ठीक ऐसा तो अब इनका मत समझ गए दिशा का अंतर्भाव किसने किया आकाश में और ऐसा जो कहते हैं प्राची आदि व्यवहार हेतु प्राची आदि व्यवहार का हेतु दिशा है तो कहते हैं प्राची आदि व्यवहार का हेतु क्या है आकाश है क्या है तो व्यवहार में दिशा किसको कहा जाता है आकाश को ही कहा जाता है व्यवहार में दिशा किसको कहा जाता है आकाश को ही कहा जाता है उससे अतिरिक्त कोई दिशा नहीं है और कुछ हो युक्ति तो आप पूछना बता देंगे ठीक है संक्षेप में इतना ही जानिए जो सूर्य परिस्पन्द उपाधि वगैरह है ना आकाश की सिद्धि करते हैं तो वो पूछ लेना देखिए इसमें देखेंगे बहु ही हेतु ही बहुत हेतुओं से आकाश आदि सुतर्भाव सिद्धे बहुत हेतुओं से यहाँ पर उस ऐसा बोल देना दिशा दिशा का किसका दिशा का आकाश आदि में अंतर्भाव सिद्ध होने से किसमें से दोनों आदि हम बता देंगे अभी पंखी लगा लो बहुत हेतुओं से दिशा का आकाश आदि में अंतर भाव सिद्ध होने से है एतदफी ना नदी या कथन भी उचित नहीं है कौन सा कथन उचित नहीं है बोलो है बोल। बोलो ना हाँ दिग नाम वाला अर्थिक द्रव्य है न युद्धते तद कथन भी न युजते यह कथन भी उचित नहीं है क्यों क्योंकि अंदर अंतरभाव किसमें हो गया आकाश में और, और आदि से समझ लो संक्षेप में कि जैसे प्राची आदि व्यवहार का हेतु दिशा है तो भी क्या बताया प्राची आदि व्यवहार का हेतु कौन हो जाएगा आकाश। प्राची आदि व्यवहार का जो हेतु हे है, है, है, हे है वही दिशा है निके थे यहाँ कहते हैं प्राची आदि व्यवहार का जो हेतु है वही दिशा बात ठीक है लेकिन प्राची आदि व्यवहार का हेतु आकाश ही है उससे नहीं है तो दिशा कौन हो जाएगा जो प्राची आदि व्यवहार का हेतु होगा वही दिशा हो जाएगा तो प्राची आदि व्यवहार का हेतु आकाश है इसलिए आकाश ही दिशा है ठीक है तो हो गया तो आकाश में अंतर्भाव और आदि से देखेंगे कि, कि प्राची आदि व्यवहार का हेतु भूमि को मान सकते हैं कैसे ये पूर्व कैसे पूर ये कैसे हैं न पूर्व दिशा ये क्या दिशा है पूर्व दिशा है ये पश्चिम दिशा है तो उदयाचल से सन्निहित जो भूमि है वो क्या हो जाएगी अवस्थाचल से सन्निहित जो भूमि है वो पश्चिम हो जाएगा और सुमेरु से सन्निहित जो भूमि है वह उत्तर है सुमेरु से जो भूमि है वो दक्षिण है तो इस तरह और किस किसमें अंतर्भाव कर सकते हैं भूमि में कर सकते हैं किस में कर सकते हैं ऐसा समझ लेना आकाश मुख्य है आदि लिखाया है तो आदि तो से कुछ भी ले लो। बहुत हेतुओं से दिशा का आकाश आदि में अंतर्भाव सिद्ध होता है बहुत हेतुओं से जैसा आकाश आदमी आकाश आदमी में अंतर्भाव सिद्ध होने से सिद्धे है ना पंचमी ये या कथन भी उचित नहीं आये ऊपर वाला कथन ठीक है अब आकाश आया ना आकाश के लिए देखो तो आकाश में अंतर्भाव की आप प्रसंग अनुसार आकाश की ही बात अभी आ रही है ये बौद्ध चारुवाक तो क्या कहते हैं कि चार भूत जो प्रत्यक्ष दृष्टिमान है ना चार ही भूत हैं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से चार ही भूत सिद्ध होते हैं कौन पृथ्वी अब और वायु उसके अतिरिक्त कोई भूत तो लोक में आकाश जिसे कहते हैं वह क्या है कहते हैं चारों भूतों का अभाव भी चारोवाक मत में क्या है चारो भूतों का अभाव भी यही बौद्ध मत में है बौद्ध मत में भी चार भूत ही है आकाश से नहीं है अव आकाश क्या है चारो भूतों का ठीक है कौन किसको आकाश को चारों भूतों का अभाव रूप मानते हैं, क्या कहते हैं? है हाँ। मतलब जैसे दूसरे दार्शनिक भावरूप आकाश मानते हैं, वो नहीं मानते वो आकाश को भावरूप मानते जब कहा जाए नारोक आकाश को नहीं मानते तो क्या मतलब हुआ मतलब अन्य दार्शनिकों के द्वारा स्वीकृत भाव रूप आकाश नहीं मानते बात में और जब यदि चार से कहें कि आप कहते हैं चार ही भूत है और कुछ नहीं है आप तो चार से पूछो कि जो लोक में जो आकाश कहा जाता है इसका क्या मतलब है तो चारोवाक क्या बोलेगा चार भूतों का अभाव भी आकाश है चार भूतों का अभाव तो आकाश को मान लिया की नहीं मान लिया कैसा मान लिया चार भूतों का अभाव रूप और जब कहीं नहीं मानता है तब सब क्या आकाश नहीं मानता है भावरूप और जो चारुवाक आकाश नहीं मानता है तो बात हो गई अब चारुवाक से पूछे की आप कहते हैं चार ही भूत है और कुछ नहीं है तो लोक में आकाश किसे कहा जाता है तो क्या उत्तर होगा चारुवाक का चार तो उससे अतिरिक्त नहीं है चारूतों का अभाव रूपी आकाश है चार अभाव तो, तो कहता ही है ये वो ऐसा देखेंगे तो आवरणा भाव एवं आकाशासी राहुल आवरण का अभाव ही आकाश है आवरण कर लिख लो यहाँ पर आवृते आव्रिय अनेना अनना क्या अर्थ हुआ आवरियते अने मतलब अनेन करण है ना इसके द्वारा आच्छादन किया जाए आवरण किया जाए आच्छादन किया जाए अथवा आवरण किया जाए आवरियते अनेना इसी आवरणम है इसके द्वारा आवरण किया जाता है या आच्छादन किया जाता है तो आवरण का अर्थ हो गया स्थूल पदार्थ आवरण किसके द्वारा किया जाता है इस फूल पदार्थ के द्वारा तो आवरण का क्या अर्थ हो जाएगा इस पृथ्वी जल तेज और तो यहाँ आवरण शब्द के अर्थ हो गए पृथ्वी जल तेज और वायु चार भूत हो गए न तो लगाइए आवरण कौन कौन हो गए आवरण का अर्थ हो गया स्थूल पदार्थ स्थूल भूत तो कौन कौन हो गए पृथ्वी जल तेज और अच्छा तो को कहते हैं पृथ्वी जल तेज और वायु इन चार भूतों का अभाव ही आकाश है इन चार भूतों का अभाव ही इति के चिराहू ऐसा कुछ कहते हैं कौन कहते हैं बुद्ध कौन कहते हैं बुद्ध कहते हैं चार कहते हैं हाँ है। ऐसा बुद्ध कहते हैं लग गई बन के आवरण का क्यार लिए आदि कौन कौन हाँ इनका अभाव ही आकाश है ऐसा बौद्ध विद्वान कहते हैं लगाइए भावतया प्रति मानवाद न अब सुनो आकाश में एक ही जो है ना कैसे प्रत्यक्ष होता है आकाश खगहा उड़ी ये आकाश में पक्षी उड़ रहा है आकाश में पक्षी तो पक्षी के उड़ने का आधार क्या है हुँ? सुनो भूतने घटा या आधार रूप से किसकी प्रति हो रही है भूतल की भूतले घटा किसकी है की और आकाश से है आधार रूप से उ किसकी है आकाश की है है है ना? तो आधार आधार रूप से प्रतीति भावस्तु होती कि अभावस्तु होती है, होती है। हाँ तो यहाँ पर क्या है की भावत्वन आकाश की प्रतीति होती है आकाश में पक्षी उड़ता है आकाश में खगा उडीयते इस प्रकार भावत्व आकाश आकाश की प्रतीति होती है या भाव रूप आधारत्व आकाश की प्रतीति होती है कैसे <bir lions> भाव रूप आधारत्व आकाश आधारत की प्रतीति होती है अथवा यह तो भावत्व आकाश की प्रतीति होती है है ना जो आकाश कैसी वस्तु होगा अभाव की भाव नहीं आधार कैसी वस्तु होगा आकाश से सगा उदीय इस प्रती से आकाश आधार होता है आधार कैसा होगा भाव रूप ही होगा अभाव रूप वस्तु आधार नहीं हो सकती है अच्छा आकाश पक्षी उड़ते उड़ते रुक भी जाता है थोड़ा कभी ध्यान हैं ध्यान देना जो बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं हाँ वो उड़ते उड़ते थोड़ा रुक जाते हैं तो कहते हैं अभी वो कोई आधार है उनका अब उस आधार का वे लोग उपयोग कर पाते हैं दूसरे उपयोग नहीं कर आधार तो उड़ते हैं पक्षी अब चंद्रमा पर भी पृथ्वी है पर यहाँ के लोगों को पेट टिकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाव नहीं है है ना चंद्रमा पर जो पृथ्वी है चंद्रमा का जो अधिकरण है ना तो वो भाव नहीं है ये बात तो नहीं है भाव तो सिद्ध है जो लोगों ने देखा है लेकिन आधार बन पाया नहीं बन पाया तो मतलब होने पर भी हो सकता है आधार ना हो लेकिन बहुत सुख में आधार हो भी सकता है कि वहाँ तो पत्थर पत्थर है ना तो उनका आधार तो है ही उनका आधार तो है पत्थर पाड़ सब है वहाँ पर पानी नहीं मिला न पत्थर है वायु नहीं है चंद्रमा की बात चल रही है क्या है क्या है परमात्मा के परमात्मा ने सबको धारण किया है सूर्य चंद्रमा धरती सबको धारण किया है तो चंद्रमा पर तो लोग हो आए ना बहुत पहले होया होया या में हो जाकर के। भी जाते जाते हैं। अभी भी जाते हैं उस पहली बार चौसठ या छाछ में गए थे तो वहाँ चल नहीं पाए थे लोग वहाँ पर गए तीन आदमी गए थे तो रूस के लोग सबसे पहले गए थे चंद्रमा पर दो और गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहाँ कम है इसलिए वो चल नहीं पाते हैं हैं के अंदर रहते, हैं। हाँ। रहते हाँ। है हाँ। हैं। अंदर रहते हैं। हाँ। तो वहाँ सब देखे वहाँ के चित्र ले आए फोटो ले आए पत्थर पत्थर सब ले आए कहते हैं यहाँ का वजन छ किलो या आठ किलो वहाँ एक किलो हो जाएगा वहाँ के बड़े बड़े पत्थर उन्होंने उठा लिए यहाँ फिर नहीं उठा पाए यहाँ वहाँ वो कैसे लगे उनको हल्के लगे यहाँ नेगर भाजी हो गए तो आकर्षण के कारण ही होगा बड़े बड़े पत्थरों को लोगों ने उठाकर करके ले आए और यहाँ फिर उनको नहीं उठा पाए वो दो पृथ्वी और आकाश के बीच में वो होता है ना जो क्या क्या कहेंगे उसको जो जैसे वो जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या पृथ्वी आकाश की पृथ्वी और चंद्रमा क्या कहेंगे नहीं जैसे होता है ना कि वो दो चुंबक हो ना एक इधर एक इधर तो एक दूसरे को खींचेंगे नहीं नहीं उसको कैसे समझाऊं मैं? समझाऊंगी आकर्षण हम लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना पृथ्वी लोक और ऊपर इसलिए क्या है कि एक दूसरे की परिक्रमा भी करते हैं वो आकर्षित है तो दूर भागते हैं नहीं, नहीं। तो अब ये ये, ये, ये, ये है दो एक ये पृथ्वी है ये चंद्रमा मान लीजिए ये दोनों की सीमाएं है अब इधर जो वस्तु गिरेगी वो पृथ्वी पर आ जाएगी अब कुछ भी फेंको इधर आ जाता है तो एक सीमा तक है वो यहाँ तक की वस्तु इधर आ जाएगी और इधर वाली इधर गिर जाएगी नहीं समझे इधर इधर इधर इधर तो ये जो बीच का है ना तो यहाँ दोनों खींचेंगे अपनी और ये इधर खींचेगा तो त्रिशंकु हो जाएगा आदमी वही पर वो कितने एक या दो इंजन झेल गए थे कई इंजन लगा करके गए थे तो यही यही वो बड़ी परेशानी हुई थी ये ये इधर खींच रहा है वो उधर खींचे बीच में त्रिसंकु हो जाए तो इंजन एक इंजन जल गया फिर दूसरा इंजन उनको खींच करके ऊपर ले गया ये बहुत कठिन इसको ऊपर पार करना दोनों खींचते हैं फिर एक होकर आ गए तो कहने के तात्पर्य इसलिए कुछ लगा हैं है करने के लिए साथ <laughs> एक बार तो भी कुछ साल हुआ ना मर गए थे ना सात आदमी उसमें भारत की लड़की थी ना एक करनाल की जितेंद्र जितेंद्र है ना जितेंद्र की परिवार की लड़की थी वो अमेरिका गई थी परिवार की थी तो आप जानते हैं शायद उस परिवार को जितेंद्र के पिता शायद पिता नहीं तो वो, वो उसमें मर गई थी तो वो शायद आठ दिन तक अंतरिक्ष में बने रहे थे और नीचे उतर रहे थे उतरने में थोड़ा ही समय बाकी था कि मर गए आठ दिन तक वो ऊपर बने रहे आकाश में अंतरिक्ष में बने रहे थे तो तो तो रहे। अंतरिक्ष में काफी दिन, रहे दिन, रहे आने में दिन लग गए जबकि कितने थे जो उनके विमान चलते हैं तो रास्ते में कुछ घंटे पर ही ले तो वो मर गए सबके साथ आठ दिन बहुत दिन ऊपर बने रहे थे चक्कर काटते रहे तो हमने इसलिए उदाहरण दिया है कि जैसे चंद्रलोक का उदाहरण दिया कि वहां पर आधार है भाव आधार है लेकिन यहाँ से जो लोग गए उन उनको चल नहीं सके लेकिन वहाँ जो पत्थर आधी तो उसी पर रखे हैं ऐसे ये आकाश है ना तो इसमें देखो पक्षी उड़ते उड़ते थोड़ा रुक जाता है आदमी नहीं रुक पाता है तो जब रुकता है इसका मतलब वो भाव है वो कैसा है रुकता है तो भी भाव है पक्षी उड़ता है तो किसी अधिकरण में ही उड़ता है इस दृष्टि से मैंने कहा आपको देखिए सूर्य पर तो नहीं जा पाएगा कोई नहीं? कोई ऐसी धातु तैयार हो जाए जो कि जले नहीं लेकिन इसका तो प्रयास सफल होगा नहीं तैयार कर रहे हैं कि ऐसी कुछ वस्तु तैयार हो जाए जिस पर आग का प्रभाव ना पड़े तब फिर सूर्य पर जाने के विचार इनका होगा इन्हें जा के अब सम्पाती जटायु गए थे जल के नीचे गए <laughs> <laughs> इनकी कोशिश है कुछ ऐसा एक धातु बन जाए उसका जो है ना उसको लगा करके फिर जाए तो जलेंगे नहीं तो फिर देख रहे जाकर के है लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा ऐसी चीज तो वो कितना तो गर्म है, है जितने ऊपर जाएंगे उतने वो ज़्यादा गर्मी फेंक देता है जला देगा सब बुध वो वो वो रहेंगे मंगल पर चंद्रमा के ग्रहों पर होना की नहीं हो आजकल तो हमें कुछ पता नहीं रहता है अच्छा तो दिन्य। दिन्य। दिन्य। यंत्र ये यंत्र यंत्र यंत्र जाकर वापस आए यंत्र अभी है अच्छा तो वो सबसे वो मतलब वो, वो यंत्र जो है वो इनको फोटो भेज देते हो वह खींच करके वहाँ से तो उससे सब पता चल जाता है क्या क्या मनुष्य तो नहीं गया ना चंद्रमा ग्रह किसी ग्रह पे भी दोपहर नहीं रखा है अब हो सकता है कि रखे पानी यानी पता चल जाएगा तो जाकर भूंगा इन्हें जा करके क्या है चंद्रमा पर यदि पानी यानी हो जा और चलने लायक होता तो वहां तो तो तक तो मखान बन गए होते अब तक तो जमीन खरीद लिए खरीद लिए और किसी लोग में जीवन का पता चला था इसा कुछ था कुछ था कुछ है। हम तो आजकल सब पढ़ते नहीं पेपर वेपर उसमें पत्रिकाओं में आता है कुछ जीवन का एहसास हुआ था किसी लोक में तो फिर उधर भी प्रयास उधर जाके देखें क्या है चलिए पाठ देखो देखिए ये क्या हाँ। चल रहा है कि आवरण का भाव ही आकाश है ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं है ना नै बैसे कहते हैं वेदांति बताते हैं भावतया प्रतिमानत्वा की भावत्व आकाशत प्रतिमान है ना भावत्वेन आकाश प्रतिमान होने से भावत्वेन आकाश की प्रती होने से वह तद कर हुआ कथन भी ना युक्तम उचित नहीं है प्रति मानक न युक्तम हुआ तद कथन भी उचित नहीं।, नहीं लग जाएगा क्योंकि कैसे प्रतीत आकाश की आकाश नहीं है विज्ञान भी को पता नहीं कर पाता है आज का विज्ञान भी ये तो ये अभाव भी कहता है अवकाश आज के विज्ञान के लिए भी ये अवकाश शुरू है आगे देखेंगे अन्य अन्य चाह कहते हैं अन्य विद्वान अन्य विद्वान क्या कहते हैं आकाशम एनम नित्यम इस आकाश को नित्य निर्वयो विभूम क्या अप्रत्यक्षम विभूम अहो विभू और अप्रत्यक्ष कहते हैं अन्य विद्वान इस आकाश को नित्य निर्वयो विभु और अप्रत्यक्ष कहते हैं यही नैयायिक वैसे सीख ले लो है ना ये क्या कहते हैं आकाश कैसा है नित्य है नित्य में तो इनकी युक्ति ये है जिसकी उत्पत्ति होती मतलब ये उत्पत्ति विनाश नहीं होता इसलिए कैसा है और इतनी बड़ी वस्तु कहाँ जाएगी कौन नाश करेगा कहाँ जाएगी घटपूट के कपाल बनता है इसका क्या होगा तो इस तरह से कहते हैं इसकी उत्पत्ति नहीं होती। ये तो ये कैसा है नित्य है और जिसकी उत्पत्ति होती है वही वस्तु सावय होती है इसकी उत्पत्ति नहीं होती तो कैसा है या निर्भयो है और कैसा है या विभू है लक्षण क्या है उनके यहाँ गुण का एकम। एक है। और क्या है भी भी है, और है? है। तो ये कैसा है नित्य है निर्वयो है विभु है अच्छा अप्रत्यक्षम माहूर और अप्रत्यक्ष है वहाँ नैयायिक मत में आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो आकाश कैसा है? अप्रत्यक्ष है आकाश अनुमय है कैसे शब्द शब्द शब्दाधिकरण मतलब शब्दाधिकरण हेतु से किस हेतु से शब्द हेतु से या से आकाश की जाती है है ना विमतम द्रव्यम आकाशम शब्दाधिकरण कोई कहेगा आकाश है कोई कहेगा आकाश तो आकाश विमत हो गया विवादास्पद हो गया ना विवादास्पद हो गया विमतम तो द्रव्यम विवाद विवादास्पद द्रव्य को पक्ष बना लिया साध्य क्या कर दिया विमतम द्रव्यम आकाशम थे शब्द के द्वारा इसकी सिद्धि कर रही तो आकाश की क्या हुई अंधति है ना तो बात है समझ मेंकाश प्रत्यक्ष नहीं हम पंक्ति देखेंगे और अन्य विद्वान एनम आकाशम एनम आसम इस आकाश को नित्यम निर्वयम विभूम चा प्रत्यक्षम अहू आहू, आहू क्रिया का करता क्या है और अन्य विद्वान इस आकाश को आकाशम इस आकाश को नित्य निर्वयो विभू और अप्रत्यक्ष कहते हैं विभू का मतलब क्या हुआ सरमूर्ध द्रव्य संयोग द्रव्य हाँ कि सभी मूर्ख द्रव्यों के साथ संयोग होना विभुत्व तो है तो सभी मूर्ख द्रव्यों के साथ संयोग वाला है कौन आकाश मूर्त क्या होता है क्रिया तो क्रियावत्म क्रिया वाले मूर्त हैं क्रिया में प्रचन्न पदार्थों में होती है ना कहते कहते हैं मूर्ख आकाश होगी विभुम क्रिया नहीं होती नहीं है, है तो क्रिया वाले कौन है पृथ्वी अब तेज वायु मन और इनके साथ संयुक्त कौन है मूर्त द्रव्यों के साथ संयुक्त इसका है इसलिए आकाश विभु ऐसा कहते है ठीक है तो ये भी वो कहते हैं और आप प्रत्यक्ष कहते हैं तो प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किसके किसके लिए होता है देखो प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है विषय के लिए ज्ञान के लिए और ज्ञान के करण के लिए ज्ञान के साधन के लिए वैसे चक्षु से होने वाला घट का ज्ञान कैसा है प्रत्यक्ष चक्षु से होने वाला घट का ज्ञान तो यहाँ प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए है ज्ञान के लिए है ना? अब ये घट का ज्ञान किस प्रमाण से हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है यहाँ चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है हाँ तो जो है ना तो उसमें में दिया है ना क्या है कि इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रियां ही क्या है प्रमाण का लक्षण क्या है प्रमाण करणम प्रमाणम प्रमाण के को प्रमाण कहते हैं और प्रत्यक्ष प्रमा के करण को क्या कहेंगे प्रमा के, के करण को प्रमाण कहेंगे प्रमा कितनी है न्याय सिद्धांत में चार प्रमा मानते में तीन मानते तो प्रमा प्रत्यक्ष प्रत्य प्रमा का कारण कौन सा प्रमाण होगा प्रत्यक्ष प्रमाण और अनमीकी प्रमा का करण और शाब्ध प्रमा का कारण और जो उपमान को प्रमाण मानते हैं उनके अनुसार उपमिखी प्रमा का कारण उपमान प्रमाण हो प्रते तो प्रमा का करण प्रमाण होता है तो प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन सा प्रमाण होगा प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमा होगी जो घटका ज्ञान हुआ ना यह घटकी प्रत्यक्ष प्रमाण है घटका ज्ञान क्या है घटकी प्रत्यक्ष प्रमाण साधन से हुआ है तो से किससे हुआ तो चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाण है चक्षु क्या है बताइए इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है इंद्रिया तो जब कहा जाए की मतलब की प्रत्यक्ष प्रमाण थी घट का ज्ञान हुआ तो प्रमाण शब्द का प्रयोग किसके लिए है यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से घट का ज्ञान हुआ तो प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए है प्रमाण के लिए कौन सा प्रमाण है क्या है प्रत्यक्ष तो इंद्री के लिए भी किसका प्रयोग होता है किस शब्द का तो प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग है ज्ञान के लिए और प्रमाण के लिए ज्ञान के लिए और ज्ञान प्रत्यक्ष और प्रमाण प्रत्यक्ष और घट ज्ञान का विषय घट घट ज्ञान का विषय क्या है घट वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है क्या प्रत्यक्ष है घट घट ज्ञान का विषय घट कैसा है कह है, है। तो रहे हैं घट प्रत्यक्ष पट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किसको कह रहे हैं आप विषय को है ना तो ध्यान देना प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है विषय के लिए मतलब प्रेम के लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है विषय के लिए और प्रमाण के लिए और करण के लिए पता है इसमें नहीं नहीं किसके लिए हुआ ज्ञान के लिए विषय के लिए और ज्ञान विषय और प्रमाण ज्ञान विषय और प्रमाण के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है प्रत्येक शब्द का ध्यान रखना तो सब देखना पड़ेगा किसके लिए प्रत्येक शब्द आया है है ना ज्ञान के लिए प्रत्येक शब्द है कि वो प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष शब्द है या विषय के लिए प्रत्यक्ष शब्द है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कहते हैं ना किसको अप्रत्यक्ष कहते हैं आकाश को तो यहाँ प्रत्यक्ष शब्द किसके लिए अच्छा ठीक है जो आकाश को अप्रत्यक्ष कहेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं जो दार्शनिक आकाश जैसे एक मिनट कोई घट को, को प्रत्यक्ष कहता है तो अप्रत्यक्ष शब्द किसके लिए यहाँ घट के लिए है ना तो, तो आकाश को अप्रत्यक्ष कहते हैं आकाश को अप्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष है इसका मतलब घट प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है घट प्रत्यक्ष है मतलब अवकाश अप्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है परोक्ष ज्ञान का विषय लगा परोक्ष ज्ञान कौन है अन्युती लगाइए क्या अन्य और अन्य विद्वान इस आकाश को नित्य निर्वयोग विभु और अप्रत्यक्ष कहते हैं ठीक है ये एक मत हो गया ना अब इसकी इस मत की समीक्षा चलेगी आप ये बताइए आकाश की उत्पत्ति किससे होती है जो आपने पढ़ा है तो किससे उत्पत्ति किस बताई से किससे उत्पत्ति बताइए थी सब, सब मात्रा से आकाश की उत्पत्ति किससे ठीक है सब मात्रा से आकाश की उत्पत्ति बताइए अब ये बताना नित्य क्यों कहते नै क्योंकि उसकी जब यदि उसकी उत्पत्ति होगी तो नित्य हो पाएगा नहीं, नहीं हो पाएगा आकाश उत्पत्ति होता है अच्छा अब देखेंगे यहाँ यहाँ से ध्यान देना यहाँ लिखा है भूतादे ही उत्पत्तिया है क्या भूतादि भूतादि किसे कहते हैं बोलो तामस को तामस। क्या भूतादि भूतादी का अर्थ है तामस अहंकार भूतादि का क्या अर्थ है एक बात को सावधानी से देखेंगे आप आप अभी पढ़ चुके हैं कि आकाश की उत्पत्ति होती से आकाश की उत्पत्ति होती है और यहाँ क्या लिखा भूतादी से उत्पत्ति लिख दी भूतादी के अर्थ क्या होता है तामस अहंकार भूतारी का क्या अर्थ होता है तुम कर, तुम तुम अब सुनो तामस अहंकार से क्या उत्पन्न होती शब्द तन मात्रा है तामस अहंकार से क्या उत्पन्न होती है अब सुनो तन्मात्रा तन किसको कहा था बोलो तन्मात्रा नाम हाँ तन्मात्रा कहते हैं भूतों की सूक्ष्म को तो आकाश की सूक्ष्म क्या, तो क्या? तो क्या हो गई तन्मात्रा ठीक है तो भूतों की सूक्ष्म हो गई क्या तन्मात्रा बताइए समझ में तो फिर यहाँ तर्मात्रा की सूक्षमावस्था क्या होगी आप बता सकते हैं सभी सब्दन की सूक्ष्म बोलो हाँ मतलब कारण का कार्य की सूक्ष्म कारण, की सूक्ष्म तो भूतों की भूतों की उत्पत्ति किससे होती है तनमात्राओं से भूतों की उत्पत्ति तो फिर बताइए भूतों की सूक्ष्म कौन है तर्मात्रा तो आकाश भूत है उसकी सूक्ष्म अवस्था क्या है शब्द त्रा से आकाश उत्पन्न हुआ तो आकाश कार्य है और शब्द तन क्या है कारण है तो कार्य की सूक्ष्म कौन होता है कारण होता है तो जैसे आकाश की सूक्ष्म शब्द तन है तो फिर शब्द तन मात्रा की सूक्ष्मवस्था कौन है तमस अहंकार बताई मई नहीं तो शब्द तन की सूक्षमा अवस्था तमस अहंकार है तो इसलिए यहाँ पर शब्द तन को उपचार से भूतादि कह दिया उपचार से क्या कह दिया हाँ तो यहाँ पर ये उपचार से या लक्षणा से ये भूतादी शब्द किसको कहेगा इस बात को ध्यान रखना क्योंकि भूतों की सूक्ष्म मात्रा, मात्रा तो या फिर ऐसा करना शब्द मात्रा से जन्म नहीं आकाश से जन्म शब्द मात्रा के द्वारा उत्पत्ति होने थी पर यही ले लो क्या शब्द मात्रा से उत्पत्ति होने के कारण क्या शब्द मात्रा से किसकी आकाश की आकाश आकाशो लेना भूतादे ले अर्थ हो तो गया तो शब्द मात्रा उत्पत्तिया आकाश की शब्द से उत्पत्ति होने के कारण नतुमुक्त वो चारों बातें ठीक है चार कौन कौन कैसा कैसा माना है बोल हाँ विभू अप्रत्यक्ष तो इनको क्रम से आप देखेंगे तो पहले क्या माना चारों में निश्चय तो जब मात्रा से उत्पत्ति हो जाएगी तो उसको नित्य कह सकते हैं है नहीं कह सकते में अच्छा और जिसकी उत्पत्ति होती है वो निर्वय होता है नहीं. तो ध्यान देना शब्द मात्रा से घुटा दे करके यहाँ पर शब्द मात्रा तो शब्द मात्रा से उत्पत्ति होने के कारण उसको क्या क्या कहना उचित नहीं है बोलो नित्य और निर्वयोग कहना उचित नहीं है क्यूँकी वो कैसा हो जाएगा उत्पन्न होने से और अनेक की ओर सावय हो जाएगा ठीक है अच्छा ये लग रही पंक्ति अब इतना देखना अहंकाराजु अभावात ये है ना अहंकाराजु अभावात का ऐसा कर लेना कि अहंकार के होने पर देखो तो पहले प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ महत्व और महत्व से क्या उत्पन्न हुआ शब्दा तो और शब्द तन मात्रा से आकाश ठीक है तो आकाश कब उत्पन्न हुआ शब्द मात्रा से शब्द तन की उत्पत्ति काल में आकाश था नहीं था और अहंकार की उत्पत्ति काल में आकाश था नहीं था अच्छा तो अब आप ध्यान देना आकाश यदि विभू होता तो अहंकार की उत्पत्ति के समय रहता कि नहीं रहता अरे विभू वस्तु हमेशा रहती है विभू वस्तु है। विभू वस्तु हमेशा रहती है तो महा की उत्पत्ति महत् के समय भी मत की उत्पत्ति के समय भी रहता और अहंकार की उत्पत्ति के समय भी रहता और तन्मात्रा मात्रा सब्जन की उत्पत्ति के समय भी रहता कौन क्यों विभू है वस्तु तो अच्छा जो विभू है ना विभू गर्थ क्या व्यापक वो तो विभू वस्तु तो अनिश्च्य नहीं होती है ना अच्छा तो लेकिन ध्यान देना वो महातौर अहंकार और शब्द मात्रा के समय है इससे क्या सिद्ध होता है कि वो विभू नहीं है जो बाद में उत्पन्न हुआ है जो बाद में उत्पन्न हुआ है वो परिच्छन नहीं होगा विभू नहीं होगा ऐसा लगाइए अन्न विद हाँ ध्यान देना अहंकार आदि सुवान मतलब ऐसा लगाना अहंकार आदि के समय क्या अहंकार आदि के मतलब अहंकार आदि की उत्पत्ति के समय ले लेना अहंकार आदि की उत्पत्ति के समय आकाश का अभाव होने से या अहंकार आदि की उत्पत्ति के समय आदि से शब्द तन मात्रा अहंकार आदि की उत्पत्ति के समय आकाश का अभाव होने से या आकाश के न रहने से वो कैसा सिद्ध होगा और विभू यदि विभू होता तो पहले से रहता और पहले से है और पहले से होता अब इन सबको व्याप्त करके रहता है है न और जो बाद में उत्पन्न हुआ है वो विभू हो सकता है कैसे हो सकता है वो हाँ अब विभु परिचन्न होगा लगी कंपी अहंकार आदि सुबावाहंकार आदि की उत्पत्ति के समय न रहने से आकाश कैसा सिद्ध होता है और अभूत देखो ये पहले भी हो जाएगा है ना आकाश चक्षु ऐसी आकाश चक्षु का विषय है यहाँ दोनों पक्ष बताए थे एक मत में तो नीलवर्ण माना और एक मत में नहीं माना सिद्धांत भी दोनों है तो जिस पक्ष में नीलवर्ण नहीं है उस पक्ष में भी इसका प्रत्यक्ष है जिस पक्ष में उस मत में भी इसका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है किसका आकाश का ये कोई रूपवान का ही प्रत्यक्ष हो नियम मान ले तो रूप का प्रत्यक्ष हो पाएगा बल पर रूप रहे रूप का प्रत्यक्ष मानते हो तो हम भोग बल पर रूप रहे आकाश का प्रत्यक्ष मानते हैं उसमें क्या है कोई कोई वेदभा क्या रूप इसका प्रत्यक्ष नहीं होगा तो है लोगों की युक्तियों ने क्या रखा है युक्ति कोई वेदभाग्य नहीं होती है जो सुखी ग्रंथ है ना कि सुखी तो मान मनोहर का खंडन नहीं वैशेक का खंडन किया है का खंडन किया अच्छी सुखी नहीं। तो उसमें है ना ही काड़ाध बचनम मनुवचनम ना ही काड़ा बचनम मनुव बचनम एने ने तस्त कथनम प्रामाणिकम से ऐसी को सुनती है कि कड़ाद का वचन मनुवचन नहीं है जिससे कि उनका वचन नहीं कड़ाद बचनम, मनु कड़ादनम एने तस्त जो मनु मनुवचन नहीं है भी उसका कथन प्रामाणिक होता और फिर वैसे सिख का ग्रंथ एक मान है उसने इसी अभिप्राय को लेकर क्या लिखा न ही चित सुख बचनम, बचनम, एन सर्वेश खंडन प्रामाणिकम से नहीं वचनम मनुवचनमे सर्वे काम खंडन थोड़ा ही खंडन प्रमाणिक हो जाएगा उनका उसमें क्या है तो वही मतलब यह है कि प्रत्येक किसका होता है ये कोई मनुवचन थोड़ा है इसका ही होगा रूप का होगा और रूप वाले पृथ्वी का होगा रूप, रूप कहीं हो से रूप छोड़कर नहीं होगा मनु बचन है सुनो सही ऐसा कम है कुछ नहीं होता इन बातों में सुखी में जैसा लिखा वैसे उलट कर मार दिया इधर गया बहुत विचारना पड़ता है में आया महाविद्यानुमान उसको उसका टीकाकारी नहीं मानता है उसका तो टीकाकारी उसको मानता नहीं है उसका बड़ा गौरव होता है लोगों को महाविद्यानुमान पर तो बहुत है जो वस्तु जहाँ उसका वही अभाव से देखकर लेना तत तत भाव भी उठाया है कहते हैं जो वस्तु जहां है उसका वही अभाव सिद्ध कर लेना तो पट तंतुओं में रहता है ना तो अनुमान से पट का भाव उसी तंतु में सिद्ध कर दिया जिन तंतुओं में पट है उन्हीं तंतुओं में अभाव सिद्ध कर दिया तो ये अनुमान तत्समान से बाधित होगा कि नहीं होगा चलो फिर ये जितने महाविद्यानुमान है तो जिस हेतु से जिस पक्ष में साध्य की सिद्धि होती है उसी हेतु से उसी पक्ष में साध्य भाव की सिद्धि हो जाती है ऐसा हेतु होगा हम्म hmm? जिस पक्ष में जिस हेतु से साध्य की सिद्धि हो उसी पक्ष में उसी हेतु से साध्य भाव सिद्ध होने लगे तो हेतु हेतुभाषी है तो इसी पर तो गौरव रहता है द्रम भरते हैं लोगों को कि, कि जो चीज़ जहाँ उसका वही अभाव सिद्ध कर देंगे इसी के बल पर जगत का भाव सिद्ध करते जगत नहीं है ब्रह्म तो इसी तरह ही वही है वही है का त्याग की जो नेल में महाविद्याद ने महाविद्या कोई विचार करने वाला नहीं है कुछ भी बोलते हो उसका तो ठीकादार ही नहीं मानता है आगे देखेंगे कहा गया पाठ है ना और चक्षु का विषय होने से चारों बातें नहीं कौन कौन नित्य निर्वयो नित्य निर्वयो विभूष अप्रत्यक्ष कहना उचित नहीं है ठीक है बताइए उत्पत्ति होने से उत्पत्ति होने से क्या क्या नहीं मान सकते मतलब आकाश का नित्यत्व निर्वयोत्व तो, आकाश का नित्यत्व नहीं अच्छा। क्यों नहीं मान सकते है? क्योंकि उसकी अच्छा और विभू क्यों नहीं मान सकते हैं क्योंकि अहंकार की उत्पत्ति काल में नहीं रहता है हैं अहंकार उत्पत्ति काल में नहीं रहता है अच्छा और देखो उसको अप्रत्यक्ष क्यों नहीं मान सकते हैं क्योंकि चक्षु का विषय कौन कौन तो जो चक्षु का विषय बनेगा वो कैसा होगा अप्रत्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष नहीं है कैसा है क्या अन्य और अन्य कुछ विद्वान, विद्वान क्या अन्य अन्य के और और कुछ इस को नित्य विभू कहते वि हाँ। तो इस पर बताते हैं भूतादि उत्पत्ति उत्पत्त्या कि भूतादि से उत्पत्ति भूतादि का संलक्षण तो से क्या किया सब्जतन मात्रा से उत्पत्ति होने के कारण और अहंकार आदि की उत्पत्ति के समय अभाव होने से किसका आकाश का अहंकार आदि की उत्पत्ति के समय होने से अहंकारादी के समय और से के कारण ना वो पक्षे वो चारों बातें ठीक नहीं है आकाश का नित्यत्व आकाश का अनुरोहत्व आकाश का अभिभूत और आकाश का अत्यक्ष तो चारों बातें कठिन अब आएगा आगे, आगे अप्रत्यक्ष अयुक्तम्मीन नयायिक और वैसे नहीं है। होता वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है ऐसा कौन कौन कहते हैं वैशेषिक और प्राचीन नयायी पृथ्वी जल तेज इन तीन का प्रत्यक्ष होता है वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है ठीक है तो हैं वायू वायू कहते हैं कि वायु अप्रत्यक्ष वायु अप्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय वायु को अनुय कहते हैं वायु के चलने से कुछ शब्द होते हैं ना तो बोले इसी से अनुमान कर लेंगे और वायु का जो स्पर्श होता है तो स्पर्श के द्वारा भी वायु अनुमान कर लेते हैं ठंडी ठंडी लगेगी ना तो भी ठंडी हुआ लगेगी तो स्पर्शन से इसका अनुमान कर लेंगे जो स्पर्श हो रहा है ना ये स्पर्श के आधार कौन होगा इस स्पर्श के आधार लोग की उन्नति कमजोर रहते हैं बहुत बहुत दिमाग है लोगों से तो की देखो पानी पी पी करके अनुमान करते हैं हर वक्त में अनुमान ही दे रखे हैं हम्म हर जगह अनुमान है नहीं है तो हाँ जो जिसलिए जिन्होंने न्याय पड़ा है उनके लिए सरल हो जाती है कुछ नहीं है हर वाक्य में एक अनुमान पद प्रसाद हेतु हर जगह मिल जाएगा आपको व्यक्ति हेतु खोजते रहिए आप घर सही है क्यों त्व इंद्रिय गृहमाण क्योंकि ज्ञात होती है कौन वायु किस इंद्रिय ज्ञात होती है त्व इंद्री से किसका किसका ज्ञान होता है बोलो तो से ज्ञान तो होता है स्पर्श का और स्पर्श के अधिकरण का स्पर्श के आश्रय का त्व इंद्री से कैसे कैसे स्पर्श का ज्ञान होता है ठीक है उष्ण अनुष्णा और मृदु कठोर है मृदु कठोर भी तो स्पर्श के ही भेद है ना त्वक तो ही पता चलता है ये मृदु है या कठिन है तो मृदु और कठिन स्पर्श का ज्ञान किससे होता है और इस पर दूसरे प्रकार के तो उसना, उसना होता है और इनके अधिकरण जो द्रव्य है उनका भी ज्ञान किससे होता है तो तो गुण का है और द्रव्य का भी ग्राहक है अंधे लोग होते हैं वो छू ही तो पता चलते हैं जो तो होता है दरवाजा है तो उसको तो रुपये भी हाथ में लेकर बता देंगे कितने का है तो स्पर्श से ज्ञान हुआ उनका ये देखो स्पर्श से तो ये तो यही स्पर्श इंद्री से गुण का ज्ञान होता है और द्रव्य का भी ज्ञान होता है वायु का भी ज्ञान होता है ठीक है जो वायु प्रत्यक्ष है क्योंकि त्व इंद्री से गृहमाण है न्यायिक भी न नव्य नयायिक भी जिसका वायु को प्रत्यक्ष मानते हैं विशेषता भी मानते हैं प्राचीन में मत और वैशिष्टिक मत उसके अनुसार प्रत्यक्ष लग जाएगा ओ ओम पूर्णमदनमुश्यूनता पूर्णमाणमे अवसुष्य ओम शांति शांति